सत्या सदा में जंवास्तव मत शिवत्र श्रीम सज्ञमे यसुवा मिला प्रमुख संसि कर्मयापदास वो वरद्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा गुरुशा पर ब्र तस्वैंड मंडलाकार ओम फल नियम तस्वै ओ देवान शो कस्वान श्रेवा दुप से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 the speeches is la parish par ki vaala namava satana rusato badho badhuri ho ga sar kare kina kina joge rote soongyo soongyo ha de na चमत्कृत विश्वापण दर्पण स्वच्छ विमृशादि दुकाशमा विश्व्रमा विक्रमा स्पंदंत सकला कलाक जगद्रश्म विश्वशानोरंजन जनयन्नंदी श्रवण श्यामल कोमलुपनयन नंदे स्वंद्रगसुंदर भुरा प्रत्यंगार सखी मूर्ति मदौ मुहंस स्वामी चरणकमल चिन्ह भक्तजनम सीरामचंद वतने लक्षसी येदन विश्वसर्ग विसर्गालक्षणलक्षित श्रीकृष्णाख्यं परा जगद भगवान श्री कृष्ण की उत्सव मूर्ति श्री उद्धव जो भगवान की ही चल मूर्ति है और जहां भगवान को जाना चाहिए आना चाहिए वहां भगवान के स्थान पर मिलने के लिए भगवान की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वे जाते हैं आयासी इति उद्धव के ब्रजगमन को भगवान ने अपने ही ब्रजगमन मान लिया वही वेशभूषा वही रूपमाधुरी वैसे नेत्र वैसी मुस्कान वैसी ही वस्त्रावरण गोपियां देखते ही समझ गए थे कि ये तो कोई हमारे प्यारे श्री कृष्ण का पार्षद है एकांत में सब गोपियां उद्धव जी से मिले और बात करते करते श्री कृष्ण ने हमको छोड़ दिया संसार में यही रीति है कि विद्यार्थी पढ़ लेते हैं तो गुरु को छोड़ देते हैं और दक्षिणा मिल जाने पड़े यजमान को छोड़ देते हैं स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ पूरा होने पर सब कुछ छोड़ देते हैं श्री कृष्ण ने भी हमारे साथ वैसे ही बर्ताव किया इसी बीच में एक भवरा वहां आ गया भ्रमर काला तो होता ही है पराग लगा हुआ पीता जैसे हो होन तो मधुकर्म दृष्टा चित ये स्वयं सुख रूपा है अथवा भ्रमर को देख करके वो व्याकुल हो गई कुछ कुत्सिता चित जैसे काचित अत्यंत व्याकुल हो गई और भ्रमर को देख करके उसने श्री कृष्ण का दूत समझकर बात करना प्रारंभ किया ये जो प्रेमी लोग होते हैं इस संजोग में तो संजोग सुख का अनुभव करते ही है और विरोध में भी उनको संजोग ही रहता है वियोग नहीं होता है तो कु जैसे कृष्ण से ही बात कर रही है जैसे कृष्ण के मित्र से बात कर रही हो जैसे उद्धव जी को उलाहना दे रहे तो साक्षात सरस्वती ही विरहिणी की जीप पर आ जाते हैं अनुष्यवाणी रसनाग्र नर्तकी विरही के जीप पर स्वयं सरस्वती बैठकर नाचने लगते हैं मुझ जान जानबूझकर कोई उसमें काव्य रस अलंकार नहीं भरते हैं सरस्वती भरते हैं मधु तव मां मास्तृषांग सपत्निया कुछ दुर्ल माला नारायण ऑंकारे वो मधु भी वो मधुबंश का स्वामी मधुप मधुपति वो तू तु का कपटी का भाई है मित्र है तो यहां से बात प्रारंभ हुई श्री कृष्ण के लिए मधुप शब्द है तो भी उसमें प्यार का अर्थ भी है और मतवाले का अर्थ भी है और कितव बंधों में कितव शब्द तो श्री कृष्ण के लिए ही है मधुपस् किव मतवाला भी है और कपटी भी है उसी के तुम तो मित्र हो यहाँ आने का क्या प्रयोजन था क्यों हमारे चरण छूने जा रहे हो मत छु तुम गंदे हो अशुद्ध हो तुम तो हमारी जो सौतें हैं मथुरा की उनके वक्षस्थल की सुगंध लेकर पराग लेकर आए हो लौट जाओ वहीं, उनका कृपा प्रसाद श्री कृष्ण प्राप्त करें ये भी एक प्रेम की बोली है इसका अर्थ तो यही होता है कि आओ आओ, आओ हमारे साथ लिपट जाओ तुम तो। श्री कृष्ण हो लिपट जाओ श्री कृष्ण के मित्र हो पाव छूलो अत्यंत तरसकर वाच्य ध्वनि बोलते हैं जैसा बोलते हैं उससे बिल्कुल उल्टा अर्थ होता है शकृदर सुधाम स्वाम मोहनी पाय एक बार केवल एक बार उसने अपने उस आधरा मृत का स्वाद हमको दिया था और बहुत बार का एक बार मालूम पड़ता है बारंबार बार पिए हुए की स्मृति छूट जाती है और फिर उलहना देते हैं सुमन असई व सद तथ्य वो भी भवरा तुम्हारे जैसा है जैसे तुम फूलों का रस पी के छोड़ देते हैं वैसे उसने भी छोड़ दिया ये बाहर से में मालूम पड़ती है परंतु भीतर कितनी पीड़ा लिए हुए ये बाणी निकलती है श्री कृष्ण के गिरह का कितना कष्ट है ये बात मालूम पड़ती है जिस तो श्री कृष्ण के चरित्र की पद चरित्र लीला बहवै विहंगा भिषु चर्या चरती श्री कृष्ण के द्वारा की हुई जो लीला सुधा है उसकी एक, एक फुहिया जिसने केवल एक बार पी लिया उसके द्वंद्व धर्म मिट गए गृहस्थी उसकी छूट गई पाप पुण्य छूट गया राजद्वेश सुख दुख छूट गया जन्म मरण छूट गया द्वंद्व धर्म जो है वो सब निवृत्त हो गए वो तो संसार की दृष्टि से जैसे विनष्ट हो गया हो देखो तो बाबा जी लोग स्वयं तो दीन हीन हो ही जाते हैं भिखारी बन जाते हैं अपने घर वालों को भी छोड़ देते हैं और पक्षी के समान बन में जीवन व्यतीत करते हैं और भीख मांग मांग के अपना निर्वाह करते हैं पेड़ के नीचे रहते हैं ये कैसे होता है कि ये श्री कृष्ण की लीला के श्रवण में ही इतना चमत्कार है कि संसार के सब सुख भोग उसके सामने फीके पड़ जाते हैं बाद में उन्होंने कहा परिचरति परिचर तत्म तुम पदमा लक्ष्मी जी उनके चरणों की आराधना क्यों करते हैं? कहा तो कि चेता उत्तम श्लोक जल ही श्री कृष्ण ने ऐसी मीठी मीठी बातें बनाई कि लक्ष्मी उनके चरणों की दासी बन गए और ये है कि हमें उस काले की कोई जरूरत नहीं है उधर मैंने सब कार्य अजमाए परंतु उसकी जो चर्चा है वो छूटती नहीं है तद अलम असित शख्य दुष्टज तत्कथार्थ हमको अब कार्य से मित्रता करने की कोई जरूरत नहीं है कोई आवश्यकता नहीं है आ, लेकिन उसकी जो कथा का अर्थ है कथा का अर्थ तो वही है जिसकी कथा है वही तो कथा का अर्थ है कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है तो वही सावरा सलोना दुर्जराज कुमार वही नंद नंदन वही आ, मंद मंद मुस्कान वाला वही प्रेम भरी चितवन बारा बस वही तो कथा अर्थ है ना बोले हमें उसकी मित्रता की जरूरत नहीं है पर हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं छोड़ नहीं सकते हैं असमर्थ हैं रही बात उसके कपट की तो वो तो जन्म जन्म का कपटी है उसने छिप के बाली को मारा उसने बली का सब कुछ ले के उसको बांध दिया उसने सुर परखा की नाक कान काट ली उससे हम कुछ भलाई की बलमनसाह की आशा नहीं रखते है लेकिन फिर भी हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो किम यह बहु सदिपति मगृहणाम हमारे पास न घर है न द्वार है और हमारे लिए तो श्री कृष्ण पुराने हैं उनकी बात तुम क्यों सुनाते हो क्यों जाते हो मालूम पड़ गया तुम सदंग हो सबंग रूप अर्थ होता है पशु के तो चार पाव होते हैं और तुम्हारे छह पाव हैं, डेढ़े पशु होते डेढ़े पशु तो नारायण इस प्रकार गोपियां मदन हो गईं श्री कृष्ण की चर्चा में उद्धव जी तो आश्चर्यचकित न कभी ऐसा देखा न सुना प्रेम की ये तन्मयता जैसा श्री कृष्ण ने कहा था ता मन मनस्का मत प्राणा मद अर्थ त्यक्ष का जैसा कि सुखदेव जी ने कहा ताश तन मनस्का हा, तत हा। तन मनस्का लाचा तदात्म का गोपी और कृष्ण कृष्ण और गोपी गोपी से अलग कृष्ण नहीं कृष्ण से अलग गोपी नहीं बार बार गोपियों को कभी भाव का उदय होए कहीं भाव शांत हो जाए कहीं भावों का होए ना रहे मिल जाए कई भाव आपस में अरे तुम तो प्यारे के मित्र हो आए हो हमारे पास प्रिय सक आओ आओ तुम्हें जो चाहिए सो हम देने को तैयार हैं लेकिन हम कृष्ण के पास जायेंगी नहीं चाहे तुम कितना भी बुलाओ अच्छा तुम्हें मथुरा में अच्छी तरह तो है ना आओ, उनको कोई कष्ट तो नहीं है मथुरा की नागरिया जो है वो उनकी सेवा तो करते हैं और कभी कभी स्वीर कथान्तरे कभी जब स्वच्छंद बातचीत होती रहती है तो हमारा नाम लेते हैं कि नहीं वहाँ श्रेष्ठ श्रेष्ठ नागरी स्त्री है और हम गांव की गवार हैं हमारी चर्चा कभी करते हैं कि नहीं करते हैं इस प्रकार गोपियों की बाणी कृष्णा उनका शरीर कृष्णमय उनका मानस कृष्णमय अब तो उद्धव जी ने कहा कि गोपियों तुम इतनी व्याकुल मत हो श्री कृष्ण तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने ये कह के भेजा है मुझसे कि जाकर गोपियों को कह दो कि मैं उनकी आंखों से दूर जरूर हूँ जब तुम तो भवती नाम बही दूरे डरते प्रियो दृश्या तुम्हारी आंखों का प्यारा मैं तुम्हारा प्यारा मैं तुम्हारी आंखों से केवल दूर रह रहा हूँ मनसर्षार्थम इसलिए सो इसलिए कि मैं केवल आँखों के ही निकट न रह जाऊ तुम्हारे हृदय के निकट आ जाऊँ क्योंकि जथा दूर चले प्रे मन आविश्य वर्तते अपने प्रियतम के दूर रहने पर हृदय की जितना निकटता निकटता होती है वह तो मन के जितना पास रहता है उतना पास रहने पर नहीं होता है तो मैंने सोचा कि मैं कहीं तुम्हारे बाहर ही बाहर न रह जाऊँ तुम्हारे भीतर घुस जाऊँ इसलिए मैं तुम्हारी आँखों से दूर रह रहा हूँ तुम तो हमारी प्राण हो हमारी प्रेसी हो हमारी आत्मा हो मैं ही तुम लोगों की आत्मा हूँ श्री कृष्ण ने बताया कि जैसे घड़े में उपादान रूप से मृतिका है जैसे मृतिका का उपादान जल है जैसे जल का उपादान तेज है जैसे तेज का उपादान वायु है वायु का उपादान आकाश है और जैसे आकाश वायु में वायु अग्नि में अग्नि जल में जल पृथ्वी में रहता है वैसे मैं तुम लोगों में भरपूर हूँ संपूर्ण विश्व सृष्टि में मैं ही भरपूर हूँ और लोगों के ईश्वर होते होंगे केवल निमित्त कारण सृष्टि बनाने वाले परंतु मैं तो स्वयं ही तुम बन करके गोपी भी मैं ही गोपी की आत्मा भी मैं ही बहुत ही नाम भी योगों में नहीं सर्वात्मना चाह तुम्हारे साथ हमारा वियोग तो कभी है ही नहीं क्योंकि मैं सर्व हूँ मैं सर्वात्मा हूँ मैं सर्वातीत हूँ मैं सर्व साक्षी हूँ मैं अद्वितीय ब्रह्म ही हूँ महाराज हिंदी के कवियों ने तो उद्धव जी का बड़ा फजीता किया है और शास्त्रार्थ करवा दिया है उद्धव जी और गोपियों का जैसे वो कोई काशी की विद्वत सभा हो और कहा ब्रह्मी ज्योति ज्ञान का शोक हो उधव श्रीमद भागवत में जो गोपी उद्धव का संवाद है उसमें तो उद्धव जी का संदेश सुन कर के गोपियों ने कहा तांचूहू उद्धव प्रीता ज्ञावात्मान अधोक्षजम वो तो उद्धव जी पर बहुत प्रसन्न हुई श्री कृष्ण के प्रेम से भर गई और उन्होंने उद्धव जी से कहा न, क्यों हो? हम तो भूल गए थे हमारे आत्मा तो श्री कृष्ण ही है उनसे न तो हमारी कोई दूरी है न उनके मिल मिलने में देरी है न तो वो कोई दूसरे हैं अब तो उद्धव जी का उन्होंने बहुत सत्कार किया उद्धव जी को ले के गोपिया और ग्वाल बाल नंद बाबा सब ब्रज में विचरण करते जहा तहा ब्रजवासी कहते कि देखो उद्धव जी ये वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण हमारे साथ जल विहार करते थे ये वही पर्वत है जिसको उन्होंने उंगली पर उठा करके हमारी रक्षा की थी ये यही बन है और जिसमें एक एक वृक्ष एक एक लता एक एक डाली यहाँ का एक एक पत्ता एक एक फल एक एक फूल श्री कृष्ण की लीला का साक्षी है ये गौ हैं, तुमको सुनाई पड़ता है कि नहीं अभी बंसी ध्वनि इस वन में गूंज रही है में, नारायण एक एक चप्पे भूमि पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है यहाँ सो हम लोग देखते है देखते रहते हैं। अब तुम बताओ हम कृष्ण को कैसे भूल जाए हम, हम नहीं वो शकु महा उनको देख करके हम बिल्कुल उनको भूल नहीं सकते हमारे प्राण हमारा मन हमारा रोम रोम उनके लिए व्याकुल है अब उद्धव जी ने ये जो ब्रदवासियों का प्रेम देखा और, और श्री कृष्ण की बात रोज कभी उद्धव क्यारी में जाए है नारायण और कभी गहबर बन में जाए और कभी लता कुंज में जाए कभी सरोवर पर जाए और क्षण प्रायणी प्रायणी दिनानी आसन है नारायण ब्रजवासियों के लिए तो एक एक दिन एक एक क्षण में बीत जाए क्योंकि विराह में एक क्षण भी कल्प से समान हो जाता है और जब प्यारे की चर्चा होने लगती है वही तो भक्तों का प्रेमियों का विरयों का सर्वस्व है श्रीकृष्ण कभी दिखे कभी नहीं दिखे लेकिन श्रीकृष्ण की जो लीला है चरित्र है वो तो कानों में गूंजता रहता है आ, उस अर्थ तो आंखों से, से दिखाई पड़ता है वो बाणी में संगीत के रूप में रहता है उद्धव जी ने उनका जो प्रेम देखा देख करके मुग्ध हो गए एकता परम तनुभ भूमि गोप संसार में यदि जीवन किसी का सफल हुआ है शरीर धारण सफल हुआ है तो इन गोप वधुओं का नारायण और सबका जीवन तो अर्थ में बीतता है भोग में बीतता है धर्म में बीतता है कोई मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं परंतु ये तो सब छोड़ करके केवल श्री कृष्ण के चिंतन में मनन में मग्न रहती हैं। सो नारायण देखो न ना तो इनकी कोई जाति उत्तम है और न तो कोई इनका ज्ञान उत्तम है और न तो कोई इनका आचरण उत्तम है लेकिन देखो श्री कृष्ण से इनका इतना प्रेम इतना प्रेम ये अज्ञानी है तो क्या हुआ नीश्वर हो भगत हो विदुषो हो साक्षात श्रेयस्तन हो त्यगद राजनी हो लेकिन जब श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए तो उसका परम कल्याण है परमानंद है परम सुख है कि क्यों बोले अनजान में भी कोई अमृत पी लेगा तो उसका तो कल्याण होगा नहीं वस्तु तो शक्ति ही बुद्धि में है वस्तु तो शक्ति जो है वो बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती कि कोई समझ की आग को तो छुएगा तो जलेगा और नासमझी से छुएगा तो नहीं जलेगा ऐसा नहीं है तो कोई समझ के प्रेम करे या नासमझी से प्रेम करे नारायण श्री कृष्ण तो उसके आत्मा ही है मिले मिलाए हैं उनको तो मिलना क्या है सो so, उद्धव जी ने अंत में अभिलाषा प्रकट की आसाम हो चरण रेणुजुषा हम श्याम वृंदावने किमपी गुल मलतुस्तम स्वजन आर्य कथम चिता भेजुर्मुक पदवी श्रुतिम आसा मो चरण रेणुजुषा हम श्याम मैं तो आया था कि इनको समझाऊंगा अपना ज्ञान जो है इनको दूंगा अपनी विद्या वैभव दिखाऊंगा लेकिन इनको देख करके तो ऐसा लगता है कि हमारा सारा विद्या वैभव यहाँ व्यर्थ है असल में उद्धव जी को ब्रह्मज्ञानी मानकर जितनी बात कही गई है वो जरा भागवत की दृष्टि से संगत नहीं बैठती है क्यों तो उद्धव जी को तो ब्रह्मज्ञान तब हुआ जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को जा रहे थे और उस समय उद्धव जी को उपदेश किया उसके पहले जब ब्रज में आए थे उद्धव जी तब तो बृहस्पति की विद्या और अपनी बुद्धि जदुवंशियों का मंत्रित्व श्री कृष्ण का सखित्व यही था उनके अंदर ऐसा प्रेम तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था जैसा गोपियों का बोले कि बस बस मैं तो इनके चरणों की रेणु इनके चरणों की धूल जिन पर पड़ती हो वही कुछ हो जाऊ क्या होना चाहते हो उद्भव तब बस वृंदावन में गुलम लताऊषी नाम छोटे छोटे जो क्षुत है वृक्ष हैं। कोई झाड़ी बन जाऊं, जाऊ गुल जाऊ गुल झाड़ी मैं कोई झाड़ी बन जाऊं, कोई लता बन जाऊं और कोई जव गेहूं चना दूब घास यहां बन जाऊ कि इनके चरणों की जो धूल है वो हमारे ऊपर उड़ उड़ के पड़ती रहे जादुस्ते जम स्वजन आर्य पथन गोपियों में ऐसी क्या विशेष है क्या विशेष बात है कि तुम इनके चरणों की धूल चाहते हो तो उन्होंने बताया कि इनका त्याग देखो पहले जादुस्ते जम स्वजन मर्य पथम चित्वा इनका अपने स्वजनों से प्रेम था माता से पिता से भाई से पति से पुत्र से बड़ा प्रेम था नारायण उनकी सेवा में ही संलग्न थी लेकिन श्री कृष्ण जब प्रेम हुआ तब स्वजन की ओर से इनकी दृष्टि हट गई दुस्त्यजम स्वजनम हितवा जो जो स्वजन थे इनके लिए और सबके लिए भी उनका इन्होंने परित्याग किया और दुस्त्यजम आर्य पथम च हित आर्य पथ को छोड़ना नारायण कोई आसान बात नहीं थी बड़ी संस्कारी ये गोपिया इनके चित्त में तो धर्म का बड़ा प्रेम बड़ा संस्कार लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम में आकर इन्होंने स्वजन माने स्वजन संबंधी अर्थ और काम और आर्य पथ आर्य पथ माने धर्म और धर्म का फल मोक्ष उसका भी परित्याग करके भेजुरकुंद पदवी इन्होंने मुकुंद जो श्री कृष्ण है उनकी उनके उनकी पदवी का अनु अनुसरण किया मुकुंद मुक्तिम ददाती थी मुकुंद जो संसार से मुक्त कर दे उसका नाम मुकुंद अथवा मुकुंद मुक्ति दिया दो ने जो मुक्ति छुड़ा करके प्रेम दे उसका नाम मुकुंदर अथवा मुंह मुखे कुंद जिनके मुख पर कुंदी के समान भक्ति सी जिनके मुख में खिली रहती है उन श्री कृष्ण से उन्होंने प्रेम किया वो मुकुंद पदवी कैसी है कश्रुति भी ये जो ऋग्वेद शाम आयुर्वेद यजुर्वेद साम वेद की जो श्रुतियाँ हैं ब्राह्मण आरणक सहित उपनिषद सहित ये जो श्रुतियाँ हैं ये तो श्री कृष्ण की पदवी का अभी अनुशीलन कर रही हैं अनुसंधान कर रही हैं खोज कर रही हैं तो क्यों खोज कर रही है कि श्रुतियों ने अपना जो परम तात्पर्य बताया वो ये बताया कि ये आत्मा जो है, है। नरेव प्रियम भवती आत्मनस्तु काम आये सर्वम प्रियम भवती तस्मात ये प्रिय प्रियतर प्रियतम तो अपना आत्मा ही है लेकिन गोपियों ने महाराज श्री कृष्ण से जो प्रेम किया वो प्रेम तो ऐसा उन्होंने किया कि जिसमें आत्म प्रेम नहीं है निजांग अपी जागोपियो ममेति समुपास ताभ्य परम न में किंचन निगूढ़ प्रेम भाजनम गोपिया अपने अंग अंग की जो सेवा करते हैं अपने शरीर की जो सेवा करते हैं अपने आत्मा को जो प्रसन्न रखते हैं निर्मल रखते हैं वो अपने लिए नहीं रखती हैं वो तो मेरे लिए श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए अपने आप को स्वस्थ प्रसन्न सुंदर रखती है वे अपने लिए मुझको नहीं चाहती मेरे लिए अपने को चाहते हैं इन्हे उनकी विशेषता है परम नमे किंचिन प्रेम प्रेम प्रेम भाजनम हमारे प्रेम का प्रेम का गुप्त तो उनके सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं ये गोपियों की स्थिति श्रुति जिस बात को ढूंढना चाहती हैं वो क्या वस्तु है जो गोपियों में है जिनके अधीन श्री कृष्ण है हम तो ढूंढते ढूंढते जतो वाचो निवर्तन थे अपराप मन हम तो लौट के आ गई मन के साथ और जो हैं उनके साथ विलास भिला, करते हैं इनमें क्या विशेषता है वो ढूंढती रहती हैं भेजुर मिकुंद पदवीन श्रुति भीर विमृन ऐसे उद्धव जी तो चार महीने गए थे दो दिन के लिए और रह गए ब्रज में चार महीने तक जब नारायण लौटने लगे बताया कि देखो जितना भी दान है व्रत है तप है स्वाध्याय है संयम है उनके द्वारा श्री कृष्ण में प्रीति सिद्ध की जाती है जिससे भगवान की भक्ति मिले वही किया जाता है दान और व्रत तपो नारायण जान स्वाध्याय संयमयी श्रेयो भी श्रेय भी कृष्ण भक्ति सो वो भक्ति तुम लोगों को मिल गई गोपियों तुम लोगों ने तो एक ऐसा मार्ग चलाया जो अब तक भक्ति के विभागों में था ही नहीं भक्ति प्रवर्तिता दृष्टिया मुनीना मी दुर्लभा बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भक्ति करते हैं नारायण उस भक्ति से भी विरक्षण उनके लिए भी जो एक दुर्लभ भक्ति थी वो भक्ति तुम लोगों ने एक नवीन आविष्कृत कॉपी नवीन मार्ग तुम लोगों ने भगवान की भक्ति करने के लिए कोई नया मार्ग ने निकाल दिया है कि जो लोग संसार में दूसरों के प्रेम में दूसरों के संबंध में दूसरों की हंता ममता में फंसे हुए हैं, वो अपने संबंध को प्रेम को रिश्ते नाते को अपनी हंता ममता को श्री कृष्ण से जोड़ दें, उनके साथ एक संबंध बना ले की मेरे प्यारे है श्री कृष्ण मेरे यार है श्री कृष्ण नारायण ये तो मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ भक्ति थी वो तुम लोगों ने प्रकट कर दिया भक्ति प्रवर्तिता दृष्टिया तुमने इस भक्ति मार्ग का प्रवर्तन किया अब जब चलने लगे उद्धव जी तो सब ब्रजबासी इकट्ठे हुए और इकट्ठे हो कर के उन्होंने श्री कृष्ण के लिए भेंट की वस्तुएं दी जसोदा मैया ने नारायण ला करके श्री कृष्ण की बांसुरी दे दी और ताजा ता माखन निकाल करके दिया मिश्री दिया उद्धव जी वहाँ हमारा लाला बांसुरी कैसे बजाता होगा वहाँ हमारे लाला को माखन मिश्री कैसे खाने मिलती होगी उसको कौन ए, इतना प्यार देता होगा अब गोपियाँ तो केवल उनकी आँखों से आंसू गिरे बोला तो जाए नहीं अंत में बृद्धवासियों ने कहा महाराज मनसो गृप्तो न कृष्ण पादाम बुजाश्रया बाचो विधायनीर नील नाम नाम कायस तत्सु ये हमारी वाणी श्री कृष्ण का नाम ले और हमारा शरीर श्री कृष्ण की सेवा करे और हमारे मन में जितनी वृत्तिया हैं वो श्री कृष्ण में लगें और कर्म फिर भ्राम्यमाणा नाम यक वाप कुसला छया कुशला चरितर दान इर कृष्ण ईश्वरे मकर न कृष्ण मैं कहम पुनर्जन्म से हमको कोई डर नहीं है बारंबार कर्म के अनुसार हमको पुनर्जन्म मिले और चाहे जहाँ कहीं भी मिले हम पशु पक्षी हो जाए तब भी लता वृक्ष हो जाए तब भी ब्रज की धूल और घास हो जाए तब भी और हरिणी गाय हो जाए तब भी कर्म भीर भ्राम माणा नाम यथक वाप ईश्वर इच्छाया हमको उसका डर नहीं है कहीं भी हमारा जन्म हो परंतु हमने अब तक जो पुण्य किया है कुशल आचरण किया है उससे हम यही चाहते हैं कि हमारी जो मति है हमारी जो रति है हमारी जो प्रीति है, है वो कृष्ण में हो और जब भी ईश्वर कोई है न कृष्ण ईश्वरे न कृष्ण हमारा ईश्वर कोई है तो कृष्ण है यदि कृष्ण ही ईश्वर नहीं है तो हम इस उस ईश्वर को नहीं जानते नहीं चाहते हमको तो कृष्ण ही ईश्वर है और उसी को चाहते हैं उद्धव जी तो उनका प्रेम देख करके मगन हो गए और लौट करके जब मथुरा में आए तो जिसके लिए जो चीज थी वो उसको दी श्री कृष्ण को भी दिया और एकांत में श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण तुम इतने निष्ठुर हो ये मुझे मालूम नहीं था मैं तो समझता था तुम्हारे हृदय में बहुत प्रेम है आप जानते हैं परम भगवान के स्वरूप में तो राग और वैराग्य दोनों की ही पूर्णता होती है नारायण वही अपने विश्व सृष्टि का संभार करते हैं और वही अपने अमृत से सबको उज्जीवित करते हैं और वही अपने वीरज से सबको जन्म देते हैं उनमें नारायण सब कुछ है तो कहीं राग प्रगट होता है तो कहीं वैराग्य प्रगट होता है वृद्ध धर्माश्रय है सब है उनमें लेकिन उद्धव जी को बात सुन के तो जैसे श्री कृष्ण भी व्याकुल हो गए उन्होंने कहा उद्धव जरा मेरी और से देखो और देखा तो रोम रोम प्रति गोपिका श्री कृष्ण के एक एक रोम में नारायण गोपी है जसोदा है नंद है राधा है ललिता है नारायण सारा वृंदावन है गोवर्धन है यमुना है देख करके उद्धव जी आश्चर्य चकित हो गए आप श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव नारायण तुम कहते हो कि मैं निष्ठुर हूँ मैं निष्ठुर नहीं हूं मैं तो देखो उस कुब्जा को भी नहीं छोड़ता हूँ शीर हम तुम सकत न मैं तो कुब्जा जो जिसकी जात भी अच्छी नहीं शरीर भी अच्छा नहीं जो कंस के उद्देश्य से अंगराग लेकर के जा रही थी सर्वथा निसाधन, निसाधन नहीं कुसाधन नारायण क्योंकि भगवान की जो लीला है अद्भुत लीला है वहाँ तो आ, निसाधन, सतसाधन कुसाधना नाम अपी है गतिरेखा चाहे कोई निस्साधन हो चाहे कुछ साधन हो, हो भगवान की लीला तो एक ही लीला है सैसा श्रीपति ने लीला अनुग्रह नामनी सदा जयती निस्साधन सत्साधन सुसाधना नाम अपी है गतिरेखा श्रीपति लीला नामनी सदा जयती ये भगवान की कृपा मई लीला है वो तो सत साधन करने वालों पर भी बरसती है निसाधनों पर भी बरसती है और अक्साधनों पर भी बरसती है ऐसी भगवान की लीला अब तो उद्धव जी को लेकर के गए उबजा के घर उसने बड़ा स्वागत सत्कार किया उसका मनोरथ पूर्ण किया उसके बाद वहां से फिर बलराम जी को लेकर के और अक्रूर के घर में गए अक्रूर से पहले वादा किया था समय क्योंकि अक्रूर ने बहुत आग्रह किया कि आप मेरे घर में चलिए वो तो ईश्वर को जान चुके थे परंतु श्री कृष्ण ने कहा कि कंस को मारे बिना आपके घर जाना उचित नहीं है जब कंस की मृत्यु हो गयी तब उसके बाद पर लिख के सारी व्यवस्था करके नारायण अपने प्रेमियों की भी ठीक ठीक खोज खबर लेके फिर अक्रूर जी के घर गए अक्रूर जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया आपके चरणों से तो गंगा जी निकली हैं। सो चाचा थे नारायण परंतु उनका चरणोडक लिया और उनकी सेवा पूजा की श्री कृष्ण ने कहा कि चाचा जी हम एक प्रयोजन से आपके यहाँ आए हैं वो प्रयोजन क्या है कि इधर बहुत दिनों से हस्तनापुर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ा मैंने सुना है कि वो जो अंधा राजा है वहाँ अज्ञान की मूर्ति वो अपने अहंकार की मूर्ति कलिजुग की मूर्ति जो दुर्योधन उसका पुत्र है उसके मोह में फंस करके ये जो धर्मराज युतिष्ठिर है पांडव है उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं करता है सो आप वहाँ जाइए और वहां से जब सब समाचार लेकर के आएंगे तब हम जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे ऐसा कह के बलराम श्री कृष्ण तो लौट आए अपने घर में नारायण और अक्रूर जी जो हैं वो हस्तिनापुर गए वहाँ जाकर के भीत राष्ट्र से भीष्म पितामह से द्रोणाचार्य से नारायण दुर्योधन से सबसे मिले और वहां की गतिविधि देखते रहे वहाँ विदुर जी मिल गए उनको विदुर जी तो श्री कृष्ण के बड़े भक्त बड़े प्रेमी बस धर्म तो वो भी थे हो धर्म युधिष्ठिर भी हैं और धर्म विदुर भी हैं पांडव पक्ष में धर्म है महाराजा के रूप में सबका नियंत्रण करते हैं नाराण सबके मालिक हैं और कौरव पक्ष में भी धर्म है धर्म की सत्ता तो सब कहीं रहती है शिव नारायण परंतु वहां दास के रूप में है सेवक के रूप में है और वहां तो बहिष्कृत भी कर दिए जाते हैं अपमानित भी होते हैं और बहिष्कृत भी होते हैं यही धर्म धर्म के पक्ष मान यही कौरव और कौरव पक्ष की यही विशेषता है नारायण कि पांडवों में धर्मराज धर्म राज राजा हैं और कौरव में धर्म जो है वो दास हैं सेवक है अपमानित हैं और बहिष्कृत है नारायण अब बिदु जी ने वहां की सब बात लो सच्ची सच्ची थी वो सुनाई और अक्रूर जी एकांत में कुंती से मिले क्योंकि कुंती तो वसुदेव जी की बहन थी नारायण अब मिले तो कुंती की आंखों से तो झरझर आंसू गिरने लगे और वो कहने लगी कि देखो सारी दुनिया तो हमको कष्ट देती ही है परंतु हमारे भाई बंधु और हमने सुना हमारे भतीजे श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं सर्वशक्तिमान हैं सर्वज्ञ हैं परम दयालु है उनका हृदय बड़ा करुण है परंतु उन्होंने भी हम लोगों की उपेक्षा कर रही है कुंती रोते रोते उसको ऐसा दिखने लगा कि जैसे श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हो वो तो श्री कृष्ण से ही बात करने लगी प्रभु अब हमारी उपेक्षा मत करो गुरु मध्य वीदी मैं अपने पुत्रों के साथवंशियों के बीच में बहुत ही दुख पा रही हूं, अब तो मेरा मंगल करो अक्रूर जी धृतराष्ट्र के पास गए और उनको समझाया कि देखो धृतराष्ट्र ये पांडव भी पुत्र पुत्र ही हैं और तुम भाई भाई राजा तो पांडु थे उनके ये तुमको भी अंधा होने के कारण पर बैठने का तो कोई अधिकार था ही नहीं नारायण युधिष्ठिर को ही अधिकार था लेकिन तुम्हारे नारायण पुत्रों ने जुधिष्ठिर के साथ बड़ा अन्याय किया और अब भी तुम ममता के वशवर्ती हो करके अन्याय कर रहे हो ये जो अन्याय का राज्य है ये जो संपदा है ये ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं रहती है मनुष्य को पक्षपात नहीं करना चाहिए और उनके ऊपर श्री कृष्ण का अनुग्रह भी है सुध्रत बोले कि अक्रूर जी तुम जो कह रहे हो वही तो मैं भी कहता हूँ तुम्हारी राय में और मेरी राय में कोई फर्क नहीं है लेकिन मेरा हृदय जो है वो अपने पुत्रों के प्रति पक्षपाती हो गया है और पक्षपाती हो जाने के कारण मोह ममता के बस में होकर मैं वस्तुतः अंधा हो गया हूँ आंख का ही अंधा नहीं हूँ बुद्धि का भी हृदय का भी अंधा हो गया हूँ क्या करूँ ये छूटते नहीं है भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा सुबह का माचार लेकर के अक्रूर लौट आए और श्री कृष्ण को उन्होंने सब निवेदन कर दिया अब इसके आगे ये करते हैं कि ये नहीं कि नहीं गया तो मथुरा में बड़ी शांति हो गई और उपद्रव हो गया असल में मरने मारने से जो शांति होती है वो टिकाऊ नहीं होती है कंस कंस तो हिंसा की मूर्ति ही था कंस सबको बहुत सताता था बहुत दुख देता था नारायण परंतु श्री कृष्ण ने उसको नष्ट कर दिया अब उसकी दो पत्नी थी उनका नाम था एक, एक का नाम था अस्ति और एक का नाम था प्राप्ति ये आसुरी संपदा का रूप है वो। इमम मनोरथम इदम, इदम अस्थि में भविष्यति पुनरधनम इसमें अस्ति और लबधम इन दोनों से अस्ति और प्राप्ति की सूचना मिलती है जैसे कोई लोग मनुष्य अपने घर में जो धन हो हम एक के बारे में जानते हैं कि वो अपना कमरा खोल के तिजोरी खोल लेते थे, थे और नारायण घंटे दो घंटे तीन घंटे तक गिनने गिनते रहते थे कि हमारे घर में कितने गिनने हैं नारायण एकदम है मस्ती इतना हमारे घर में है और फिर सोचते मनोराज्य करते का कर, ये इतना और हो जाएगा भविष्यति पुनर्दनम इतना और होगा तो अस्थि और प्राप्ति ये दोनों जो है वो हिंसक टुकड़ा टुकड़ा करने वाला ये मेरा ये मेरा ये मेरा ऐसा जो अभिमान उसकी दो पत्नी है एक अस्थि प्राप्तिश्चो भार ये नारायण कंस की दो पत्नी थी और ये पुत्री किसकी थी तो जरा संधि जरा और संध माने जो पहले दो चीज थी अलग अलग दो टुकड़े थे उनको जोड़ करके जो बनाया गया था इसका नाम है अध्यास है नारायण अतमिश तदबुद्धि जो ये दो जो नारायण दो है उसको एक कर लिया अब भ्रम काल में ये भ्रांति से दिखने वाली वस्तु और अधिष्ठान वस्तु दोनों की एकता प्रतीत होती है तो भ्रांति काल में भी एकता प्रतीत होती है और तत्व ज्ञान होने पर बाद काल में भी एकता प्रतीत होती है परंतु भ्रम काल में जड़ की एकता प्रतीत होती है और बाद काल में चेतन की एकता प्रतीत होती है और सब जो कार्यकारण भाव है विशेषण शिष्य भाव है नारायण गौड़ मुख्य भाव है वो तो सब नारायण उले है वो तत्वस्पर्शी नहीं है ये दोनों जरासंध की थी बेटी और कंस के मरने पर ये गरीब में बिहार में जहाँ जरासंध की राजधानी थी वहां चली गई अब तो जरासंध को बड़ा दुख हुआ कि हमारा जमाई मारा गया ए, उसने तो तेईस अक्षौणी सेना जितनी भी प्रकृति में विकृतियां और कार्य जो हैं वो हो सकते हैं उनको प्रकृति विकृति दोनों मूलक प्रकृति तो अलग रह जाती है परंतु उनके जो तेईस कार्य हैं मानो उनके बराबर और सेना इकट्ठी की और उसने मथुरा पर चढ़ाई की सत्रह बार चढ़ाई की